रहो मुस्कुराते रहो बह मुस्कुराते रहो, रहो। शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगी आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जिनसे हम लोग फिर से रूबरू होने वाले हैं पिछले बार भी आपने और ऑनलाइन भी एक टॉक शो में आपने ही बातें सुनी थी तो हमारे साथ हैं डॉक्टर ललिता जी जो वेलनेस होश है दिल्ली में आप रहते हैं और अभी भी कंसल्टेंसी आप चला रहे हैं और साथ ही साथ आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप इस स्परिचुअल नॉलेज को उनके लाइफ स्टाइल को एक्वायर करके फॉलो करते हैं और उसी के माध्यम से आप अपने लाइफ को से आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भैया हमको हमेशा यहाँ पर रेडियो माधुबन में आकर के और आपसे मिल कर के और अपने आपके कार्यक्रम के थ्रू अपने सभी साथियों से रूबरू होने का मौका मिलता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है जी जी मैं चाहूँगा कि आज हम लोग एक ऐसा विषय जो बहुत ही पॉपुलर है आजकल जैसे रेखी बोलते हैं हेलिंग बोल रहे हैं शकाश शब्द ये थोड़ा सा यूनिक शब्द है जो तो हमारे बोलचाल के भाषा में कभी नहीं आते लेकिन जहाँ हम लोग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं इशूज उसमें जब बात करते हैं तो वहाँ पर तो हमारा मेडिसिनल जो चीजें हैं यही होती है, इस पे तो तो रमेश भैया ऐसा है कि आ, क्योंकि मुझको करीबन तीस सालों से मैं अपने इस फिजियोथेरेपी और वेलनेस कंसल्टेंसी में हूँ मैं और इसमें हम डेफिनेटली हीलिंग की बात करते हैं हम लोगों को अल्टरनेटिव थेरेपी मीन्स लोगों को दवाई न लेनी पड़े और अपनी ही आ, कुछ अल्टरनेटिव तरीक़ों से वो अपनी बॉडी को वो स्वस्थ रख पाएँ वो ठीक कर पाएँ तो बेसिकली रेकी हीलिंग या मनसा साकाश वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता है लेकिन कई बार जैसे हमारे पास आप देखते हैं कई लोग जो है रिंग्स uh, पहन लेते हैं कई लोग जो है वो स्टोन्स पहन लेते हैं ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं तो वो क्या है वो बेसिकली फेथ है डॉक्टर्स भी अपने प्रिस्क्रिप्शन पर क्या लिखते हैं आई ट्रीट एंड ही क्योर्स माना परमात्मा ही आपको ठीक करेगा मैं केवल दवाई लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है आपका विश्वास आपका बिलीफ सिस्टम आपकी जो साइकी है आपका जो सोचना है वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है तो अच्छा सोचेंगे अच्छे बिलीफ के साथ पॉजिटिव बिलीफ के साथ चलेंगे तो वो आपका हीलिंग होगा ये अंडरलाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर किसी डॉक्टर के पास वैद्य के पास या कहीं भी मैं जा रही हूँ अगर आपका विश्वास है तो आपको उसकी मिट्टी से भी असर पड़ेगा ये वेरी वेरी जो अंडरलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपका फेथ जो है वो आपको हील करता है इसको थोड़ा अगर समझ लें आप डॉक्टर की दवाई ए बी सी वो सबको लिख के देते हैं लेकिन एक व्यक्ति ठीक हो जाता है एक व्यक्ति ठीक नहीं होता है इट मींस योर फेथ इज़ हीलिंग यू सो ये अगर पेशेंट को समझ में आ जाए तो अपनी वो हीलिंग कर सकते हैं जैसे आपने अभी रेकी हीलिंग की बात की तो रेकी हीलिंग भी है आपकी पॉजिटिव सोच को बढ़ाता है और साथ में कुछ सिम्बॉल्स देता है जिससे जो है क्योंकि मनुष्यों को क्या है एक्सटर्नल चीज़ों पर ज़्यादा फेत होता है अपने मन के ऊपर काम करना ये एक अपनी सोच पर काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत है जी जी। है ना तो अगर जैसे डॉक्टर कोई गोली दे देता है गोली खा के आप ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर डॉक्टर से पूछेंगे ना कि उसने तो केवल आपको विटामिन ई e का कैप्सूल ही दे दिया था और उससे आप ठीक हो गए तो क्या काम किया आप ये सोचिए हाँ अगर जैसे पंडित जी आपको कोई रिंग पहना देते हैं स्टोन पहना देते हैं आप उस स्टोन को देखते रहते हैं और आपको लगता है कि हाँ ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है तो आपकी एक्सटर्नल चीज़ें वो आपको मदद करती हैं आपके बिलीफ को बढ़ाने के लिए तो ऐसे ही रेकी हीलिंग में भी सिंबल्स होते हैं और इससे आपका फेथ बढ़ जाता है कि मैंने ये सिम्बल कर दिया है आपकी पॉजिटिव सोच बढ़ जाती है जिससे आपकी सोमैटिक पर मतलब साइकी से आपकी बॉडी पर असर पड़ता है और हीलिंग हो जाती है सो so, मेन अगर और हमारी ब्रह्मा कुमारी के साथ भी क्योंकि एसोसिएटेड हूँ तो हमारी बी जो फिलासफ़ी है वो यही कहती है कि अपनी सोच को पॉजिटिव कर लेंगे ना अगर बिना किसी रिंग के बिना किसी मेडिसिन के मैं अभी आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स बट थिंग इज दैट अपनी सोच को अगर पॉजिटिव कर लेंगे कि मुझे स्वस्थ होना है मुझे स्वस्थ रहना है और अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके ऊपर विजय पानी अगर वो अपना फेथ और बिलीफ पक्का कर लेंगे तो कोई भी बाधा आपके जीवन को रोक नहीं सकती है आपको स्वस्थ होने में कोई रोक नहीं सकती है तो पॉजिटिव सोच के साथ अगर कोई भी कार्य करेंगे और डिटर्मिने के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत से बड़े बड़े बड़े काम कर जाएंगे बड़ी बड़ी बीमारियों पर काबू कर लेंगे दिस आई हैव मुझे भी बिलीफ है और मैं अपने कोशिश करती हूं कि अपने जानने वाले और अपने जो क्लाइंट्स हैं पेशेंट्स हैं उनको भी मैं गाइड करती हूँ Uh, बहुत अच्छी बात बात बात है आपने बताया अल्टरनेटिव के बारे में अब बात करते हैं जैसे कि हीलिंग की बात करें जैसे आपने सिंबॉलिक तो तो बात बताई कि रेकी ऐसा तो जब भी हम लोग किसी को हील करें, तो किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते है क्या तरीका है? वो थोड़ा है। रेकी हीलिंग कैसे करें? क्या आप ये पूछ रहे हैं हाँ, ये की एज ए रेकी हीलर क्योंकि मैंने रेकी भी सीखा हुआ है तो उसमें भी क्या होता है जब हम हीलिंग करते हैं किसी को तो हम उस पर उसके लिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ कि पहले हम अपने लिए एक रेकी कवच ड्रॉ करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति मेरे पास हीलिंग के लिए आया है वो प्रॉब्लम के साथ आया है तो ऑलरेडी वो डेफिनेटली वो नेगेटिव ऊर्जा में है तो फर्स्ट इज़ आप पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपना रेखी जो सर्कल है या कह सकते हैं अपनी ऊर्जा को हम पहले अपने आप को कवच में करें जैसे डॉक्टर्स लोग भी ग्लव्स पहन लेते हैं मास्क लगा देते हैं कोट पहन लेते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप अपना भी कवच पहले तैयार करें और फिर उस यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करके आप अपने हाथों के थ्रू जो भी आप हीलिंग करें आप वॉट हीलिंग यू आर डूइंग तो उससे आप एक ऊर्जा भेजते हैं और एक पॉजिटिव सोच भेजते हैं उस पेशेंट के लिए तो जिससे जो है हमारी पॉजिटिव सोच से कह लीजिए और रेकी एनर्जी से कहिए जिससे उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव एनर्जी देते हैं रेकी हीलिंग करते हैं जिससे वो स्वस्थ होते हैं जिसमें हम कई सिंबल्स भी ड्रा करते हैं जिस भी अंग पर ज़्यादा चाहिए दिल्ग क्या करते है? तरह से होता है? हाँ सिंबल्स ऐसा होता है कि कोई भी अंग में कुछ प्रॉब्लम है हाँ। तो हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जो हर एक को लर्न करने पड़ते हैं हम जैसे हम हवा में ही उसको ड्रा करते हैं ताकि वो उसका अंग जो है उसको उस पर्टिकुलर सिंबल की जो हीलिंग है वो उसको मिले जैसे हम हिंदुओं में गणेशा स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं या जैसे हम अपने एकोंकार जैसे होता है वो सिंबल आप हवा में ही ड्रॉ करिए और उसके थ्रू आप रेकी हीलिंग को इन्वोक करके आप उस अंग के प्रति आप वो पॉजिटिव रेकी हीलिंग वो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उस पेशेंट को आप भेजते हैं हमारे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो लर्न करने पड़ते हैं जो यहाँ तो अब आपको बता नहीं सकते हैं, हैं। बट लेकिन दो एक एग्जाम्पल्स मैंने बताए आपको जी स्वास्तिक का जो है, uh, आप बना के उसके है। जी।, जी जी जी है। अच्छा। तो भी है कि करते करते हां जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और सिम्बॉल पेशेंट को नहीं बताते हैं एज ए रेकी हीलर ही हमको ड्रॉ करने होते द्रौग हैं यस एज ए रेकी हीलर हमको ही वो ड्रॉ करने होते हैं जो इमेजिनरी uh, आप समझ सकते हैं ऐसे कोई हम उनकी बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं करते हैं इट इज़ इन माय इमेजिनेशन जो मैं हाथों से उसके ऊपर अंग उसकी बॉडी पर हम लोग ड्रॉ करते हैं और हवा में ही इट इज़ नॉट के हम कोई हाँ, उनको टच कर, पर रहे, पर पर कर, पर कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं नहीं हवा में जी बहुत और इसको प्रैक्टिस करके कर छूट जाता, है, तो कुछ जाता है।, यार उसको आता है वो भी नहीं तो आज कल रेखी जो है बहुत अच्छा कहा आपने हाँ Uh, अभी जो हमारे सर्जनज हैं जी जी जी। या जैसे अभी आपने स्टूडेंट्स को बताया या जैसे मैं क्योंकि बेसिकली मैंने फ़िजियोथेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ तो उसमें भी क्या है टू एनहैंस माय यू नो कि मैं जो फिजियोथेरेपी दो सेटिंग में उसको दे रही हूँ तो उसको अगर मैं रेकी हीलिंग के साथ करूँगी तो उसका रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा मिलते हैं जैसे सर्जरीज जो है अभी सर्जन कर रहा है लेकिन अगर मैं उसको साथ साथ तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी भेजूँगी तो उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे पास सर्जन्स भी आते हैं पेशेंट्स भी आते हैं कि पहले आप हमारी रेकी हीलिंग कर दो सर्जन चाहता है उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए और पेशेंट चाहता है कि वो वो ठीक हो जाए तो बेसिकली क्या है ये पॉजिटिव सोच है हमारी जिसको हम जो है आ, उसके साथ हम कार्य करें आजकल जो है लोग जो है वो कर्म करने में विश्वास कर रहे हैं जो कर्म योगी बनना है ना यस सर्जन अपना कर्म कर रहा है पेशेंट कह रहा है मैं ठीक हो जाऊं, ले योग मीन्स परमात्मा से शक्ति लेकर के हम करें यस सिंबल से आपको एक्सटर्नल भी आपको मिल जाता है है हाँ ना प्रोटेक्शन और अंदर से भी आप कर रहे हैं तो यस yes, बेसिकली है तो पॉजिटिव सोच की है ना आप कोई भी कार्य करने से पहले आप मन को साफ रखें मन को स्वच्छ करें मन को शक्तिशाली करें आपका फिजिकल बॉडी भी हील होगा ही होगा जी जी, जी। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशयारे सभी श्रोता बंधुओं को बिल्कुल मोटे तौर पे रेकि हीलिंग क्या है कैसे होता है ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी हाँ इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और किसी मास्टर का सहयोग जरूर है यस ताकि आप उसमें क्लियरिटी आपको मिल जाए तो ये भी एक तरह का विद्या है जो आप सीख सकते हैं थेरेपी है जो अपने लिए आप यूज़ कर सकते हैं निश्चित तौर पर जब आप इसको ठीक से यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप खुद में परिवर्तन पाएंगे और जब दूसरों के लिए करेंगे तो उनके लाइफ में जब सक्सेस मिलेगा रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगी तो करने के लिए आपको विधि सीखना पड़ेगा और विधि सीखने के लिए टाइम ज़रूर देना पड़ेगा जो मैं तो रियली यही ही कहना चाह रही थी आपने वो प्रश्न पूछा की कि कि राजयोग मेडिटेशन में हमारी सोच को ही परिवर्तन करके उसको पॉजिटिव और बहुत उच्च अवस्था में ले जाने की बात करते है कि पॉजिटिव सोच के साथ जो हम कार्य करते हैं तो उसमें हमारी सफलता निश्चित है तो जापनीज़ जो गुरु हैं जो जिन्होंने ये हमारी रेकी हीलिंग को बहुत पॉपुलर किया है विकाउसी उनका भी यही कहना है कि अपनी सोच को परिवर्तन करना है और फिर यूनिवर्सल एनर्जी जिसको परमात्मा की एनर्जी कहते हैं वो हम सब जो पॉजिटिव सोच रहे हैं उससे हम या जिसको हम कहते हैं मिलके के अरदास करते हैं तो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उस यूनिवर्सल एनर्जी को हम कंसंट्रेट करके उस पेशेंट पर जब हम डालते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाता है बीमारियों से मुक्त हो जाता है राजयोग मेडिटेशन तो वो बहुत लाइक यू नो वो तो सेल्फ हीलिंग भी करता है अपने सारी नेगेटिविटीज़ विकारों पर किस तरह से आप काबू पा करके आत्मा स्वयं ही अपना राजा बन सकती है स्वयं ही अपना राजा मतलब आपके मन में जो भी थाट्स आ रहे हैं आपको वो एलिवेट कैसे रखना है आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं और दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं राजयोगा मेडिटेशन से क्यों क्योंकि उसमें तो आत्मा का प्योरिफिकेशन है और आत्मा के प्योरिफिकेशन के साथ साथ जो है आप अपने आसपास के वातावरण और पूरे विश्व का भी प्योरिफिकेशन कर सकते हैं विश्व की भी हीलिंग कर सकते हैं राजयोगा मेडिटेशन तो बहुत सब सीख सकते हैं और ये तो हाँ सेंटर्स पे हमारे बीके सेंटर्स पर जो है निशुल्क है आप सभी आमंत्रित हैं आप सीखिए और सबको सीखना चाहिए क्योंकि ये आज की डेट में नीड ऑफ द आर है रेकी हीलिंग सीखने जाएंगे तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपसे चार्जेस लेंगे हाँ कुछ ना कुछ आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे राजयोग मेडिटेशन निशुल्क है आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ जाकर के हर एक व्यक्ति को सीखना बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से हम अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते ललिंदा जी बहुत ही सुंदर बात है आपने बताया राजयोग और रेखी हीलिंग का जो कॉम्बिनेशन और डिफरेंस आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और राजयोग बिल्कुल फ्री है और सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं सात दिन के कोर्स करने के बाद व्यक्ति जो है ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और तो मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत सारे फॉलोअर्स सा हैं और सारे लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद की आत्मा को प्योरीफाई करने का काम कर रहे हैं और आप खुद भी इससे जुड़े हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगा और दोनों चीज़ों के बारे में आपने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी जो एसेंस है राजयोगा का और एक ही हिलिंग का आपने शेयरिंग किया है तो आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है सेल्फ हिलिंग की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अच्छा है और इससे जो है आपको डायरेक्टली सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है नहीं तो फिर हम सुख शांति आनंद कहीं ऐसी प्राप्त हम, हम फिर वो दूसरी चीजों में ढूंढने की कोशिश करते, को करते है कर तो सुख मिलेगा गाड़ी मिलेगा तो सुख मिलेगा तो वो चीजें बिल्कुल पर परमात्मा पर तो से कनेक्ट हो कर के आप अपने आप को भी सुख शांति से भरपूर कर सकते हैं अपने घर ग्रस्त में रहते हुए भी आप जो है इन सब चीज़ों पर नेगेटिविटीज पर काबू पा सकते हैं ये बहुत बहुत बड़ा सुख और आनंद जो परमात्मा की गोद में आके मिलता है जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भैया <laughs> हमें सब श्रोताओं से जोड़ने के लिए जी धन्यवाद ओम शांति ओम शांति चलिए आज के इस एपिसोड में में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले में कुछ नई बातें तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम है